ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशासन के पंचम पठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वयं प्रेम प्री महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित तो यह अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में अभी विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में अष्टम अध्याय एकादश श्लोक तक हो गए थे द्वादश श्लोक चलेगा किस प्रकार ध्यान करने वाला ध्यान करता है पर ब्रह्म प्राप्त करता है अंत काल जमावे वह करके भगवान ने कहा अंत समय मेरा चिंतन करता है मेरे मेरा चिंतन कर सर् छोड़ता है तो मुझे प्राप्त करता है इसलिए इसे अभ्यास करना चाहिए सर्वथा परमात्मा का चिंतन करें तो अंतकालय में स्मरण होगा और सर्व जीवन भर जब चिंतन नहीं करें अंत समय में इसे आ जाएगा इतने सरल नहीं है इसलिए कहा सर्वथा सर्वे सुमा स्वरल और उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास करके अंत में ऐसे चिंतन करके मेरा चिंतन करके सर्व समाप्त करता है तो निजे प्राप्त करता है उसके लिए कहा यदा चरम वेद विदोवती जो ब्रह्म वेद को जानने वाले कहते भीतरा जिसमें प्रविष्ट होते हैं जिस इच्छा से ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य वेद अध्ययन सेवा आदि करते हैं उसके में तुमको संक्षेप से कहूंगा अब सुनो सर्वद्वाराणि संयम्य संयम्य मनो हृदय प्राणः मूर्ध्यायान प्राण मि योग पहले ध्यान करना परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वद्वाराणी संयम्य सारे द्वार इंद्र द्वार उनका संयम करना ये प्रथम कार्य है इंद्रियों को जितना पड़ता है अपने वश में रखना पड़ता है जिस प्रकार कछ व कछुआ हाथ पैर से जाता है तो बाहर निकलता है जाता है समेट लेता है ये बार बार उस कहते तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा सर्व द्वारा नहीं सारे इंद्रिय का संयम करके या नहीं कि कभी विषय ग्रहण नहीं करेगा ये तो नहीं देवधारण के लिए कुछ विषय ग्रहण करना पड़ता है जिस जिसको अवर्जनीय कहते अवश्य ग्रहण करना आवश्यक होता है, है जिसके बना नहीं चलेगा किन्तु निषिद्ध नहीं अनिषिद्ध जब चाहे विषय ग्रहण करता है जितना आवश्यक शास्त्र निषिद्ध नहीं हो जो अवर्जन्य जो लेना आवश्यक है उसके बाद अन्य विषय विषय ग्रहण नहीं करके परमात्मा मन लगे मन लगाए मनोहृ निरुद्ध मन को हृदय कमले में रोक करके मन का स्वभाव बाहर दौड़दाना और जाने का है द्वार इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा चल जाता है इंद्र बंद कर रखने पर भी मन में जो वासना है उस वासना के कारण चिंतन होता रहता है तो उसको चिंतन विषय से हटा करके परमात्मा में हृदय हृदय कमल में रोकना पड़ता है परब्रह्म में मृद्ध्याय मृधि आत्मन प्राणम प्राण के भी मन के द्वारा वस करके प्राणायाम करने पर जब चाहे अपने अधिनय से जहां चाहे वहां लगाएंगे मन को जहां लगाए प्राण भी वहां लगेगा एकाग्र हो करके तो सुसुम नाड़ी उर्धोगी ऊपर जाकर मूर्धा स्नान में मन को लगाए वहां प्राण को स्थिर करे प्राण आस्तित्व योगधानम योगाना आरंभ करने के लिए आस्थित प्रवृत्व तो हुआ सा, साधक ऐसे प्रवृत्त तो हो करके आगे क्या करेगा बताएंगे वो पहले इंदिरा स्वयं पूर्वक मन को हृदय कमल स्थिर करके और अपने प्राण चलता है प्राणायाम करके थोड़ा सा प्राण को अपने बस में रखकर मन के बस में वहां लेकर यहां लगाए मन को लगाए तो प्राण को धारणा स्थिर करके आगे का श्लोक के साथ इसका संबंध है आगे श्लोक कहेंगे श्लोक बोलो संयम तो हाँ ये श्लोक बोलते समय थोड़ा जोर से बोलना है जोर से बोलेंगे तो तमोगुण हट जाएगा पाप कुछ निकल जाएंगे और अंतगुण शुद्ध हो जाएगा तो हानि है क्या जोर से बोलना सर्व द्वारी संयम सर्वदा श्लोक बोलते समय स्त्रोत्र पाठ करते समय भजन करते समय यह भावना करें मैं परमात्मा को सुना रहा हूं लोगों को सुनाता हूं नहीं परमात्मा को या अपने आप सुनता हूं ऐसा नहीं अपने आप केवल बोलता हूं नहीं परमात्मा को सुनाता हूं जब मानस जप करते तो किसी कि किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं जब शब्द पाठ होता पाठ पाठ होता दूसरे को सुनाने के लिए स्त्रोत्र पाठ करते भगवान को सुनाते भगवान को सुनाने के लिए पाठ होता है और पाठ करते समय लंबा ऐसे पाठ करते तो प्राणायाम भी हो जाता है प्राणायाम अलग से करते नाग बंद करके यदि लम्बा तर पाठ करते प्राणायाम होता है जो कि चित्त शुद्धि के लिए कारण है और ऐसे विचार करे ऐसे करते समय कुछ अंदर दुर्भावना पाप कर्म से निकल जाए निकल जाता है रजोगुण निकल जाए तमोगुण तो निकल जाएगा रजोगुण भी कम हो जाएगा सत्तोगुण बढ़ेगा ऐसे और जो सांस लेते सोचे कुछ अच्छी भावना परमात्मा की कृपा आशीर्वाद पुण्य ऐसा आ जाता है और जो बोलते हैं क्या निकलता है पाप में निकल जाता है राजोगुण निकल जाता है दुर्भावना कर्म सट जाता है ऐसे करके जोर से बोले प्रसन्न होकर के बोले खुश होकर के और ये सोचे कि परमात्मा की मैं सुना रहा हूं हमेशा भूल नहीं जाए ये परमात्मा के लिए स्त्रोत्र पाठ जो साधन भजन होता है सब परमात्मा का समर्पण करना समर्पण कैसे होगा अंदर दबा के रखने से होगा पूरा अभी बोलो सो सर्व संयम ओ मित्ये काक्षर ब्रह्म व्याहर मस्म येह सरमा गति ओम इतिरम ब्रह्म ओम यह एक अक्षर है ये ब्रह्म का वाचक है ब्रह्म के बहुत नाम है ओम तो के नाम है बहुत तो समीपता रहे। अत्यंत प्रिय नाम है ओंकार ओंकार का व्याहरण उच्चारण करते हुए केवल उच्चारण करने से नहीं माम अनुस्मरण उसका अर्थ पर ब्रह्म का स्मरण चिंतन करते हुए मुख्य होता है चिंतन और ओंकार उच्चारण हो राम नाम हो कृष्ण नाम हो कोई भी भगवान का नाम हो नाम नहीं होने पर भी यदि अर्थ का चिंतन होता है मुख्य वही है शब्द तो होता है आलम्बन शब्द के द्वारा अर्थ का चिंतन होता है तो परमात्मा के नाम लेने के लिए ओंकार अर्थ में आग्रह करने की आवश्यकता नहीं ओंकार श्रेष्ठ है ठीक है किंतु जो अभ्यास जिसका नाम है जैसे उसे नाम का उच्चारण करना गुरु मंत्र इष्ट गुरु देवता का मंत्र कुछ होता है गुरु मंत्र जपते जिस नाम प्रिय नाम वो नाम को अभ्यास और नाम का अभ्यास करते जिस नाम का अभ्यास करते वही नाम आएगा तो राम भी पर ब्रह्म का नाम है कृष्ण भी नाम है सब नाम सहस्र नाम है तो ओम अभ्यास जो करते उनका ओम अक्षर आएगा किंतु मुख्य अर्थ का चिंतन करना है अंतिम समय में उच्चारण भी नहीं कर पाता है किन्तु चिंतन कर पाएगा यद्यपि उस समय भी कष्ट बहुत होने के कारण चिंतन करना नहीं सरल से नहीं होता है और मन में संस्कार बहुत होगा तो परमात्मा का चिंतन संभव नहीं होता किन्तु पहले अभ्यास किया होगा तो चिंतन कर सकता है मुखबली बंद हो जाए बहुत में से देखा जाता है बोल नहीं पाते है किन्तु ज्ञान उनका विवेक विज्ञान रहता है बहुत में देखा जाता है बोल नहीं पाते किंतु विवेक विज्ञान रहता है तो चिंतन तो कर सकता है आगे कुछ अंतर कुछ को बोलाना सुनाना उस तो परमात्मा के लिए केवल स्मरण करने से हो जाता है यह देहम त्यजन प्रजाति देह को छोड़कर चल जाता है मर जाता है सब परमान गति आमती परम गति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अर्थात तो अंत काल में परमात्मा का चिंतन करके और इस ओम जो अभ्यास योगाभ्यास करते ओम से नाम करके यदि उचा न किया राम नाम ले भगवान श्री कृष्ण नाम ले शिवजी का नाम ले जिन जि जो, जो जिस देवता का जो परमात्मा का जिस रूप से चिंतन करता है जिस नाम से उसे नाम ले और व्यापक परमात्मा का चिंतन करें परिचिन्न रूप में भी व्यापक दृष्टिकर की उपासना करने के लिए काल बताया था ब्रह्म दृष्टि रुच कर साथ प्रतीक में भी ब्रह्म व्यापक दृष्टिकर की उपासना करनी है तो चिंतन भी व्यापक परमात्मा का करना परिचि न कर तो परम गति को प्राप्त करता है यहां जो भगवान कहते है यह पर्यापित त्यजन देहम देह को छोड़कर जो मर जाता है तो अर्थात देह को छोड़ देना ही मरना स्वयं मरता नहीं आत्मा जाति जाता है देह छोड़ना यह देह का ही देह त्याग से मरण है आत्मा का मरण नहीं है इसे परम गति को प्राप्त करता है स्लोक बोलो अनन्य चेता सतत अन्य चेता सतत वो मां स्मर निश वो ममर नितसल पाथ सलभ पाथ निुक्स योगि नितुक्त योगि अन्य चेता सतत वो ममर नि यो यो अनन्न्य चेता सतत नित्य से स्मरती त्ययुक्त तस्य योगिना अहम् सुलभः हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ साधक के लिए कठिन होता है ध्यान करना परमात्म चिंतन करना भगवान का तो उसके लिए मैं तो सुलभ सरल हो जाता हूँ कैसे सरल होता है अभ्यास करने पर अभ्यास नहीं करने पर अभी से रास्ता से हम जाकर थोड़ा समुद्र के आते समय थोड़े इधर हो गए गया वे तो हम भूल जाते रास्ता कहाँ है पास तो में है किन् भूल जाते हैं कितने स्थान में बहुत पुरानी लोग कभी कहीं जाना है गाड़ी लेकर भूल जाते हैं भूल जाता है ना नहीं और अभ्यास हो जाता है जिनके अभ्यास जाने के लिए उनको हम तो दिखते मकान दिखते रास्ता देखते, देखते, देखते पेड़ देखते कहा जाना है कहाँ बाये कहा, कहा मालूम नहीं, नहीं तो आगे जाने के बाद ये बम्बे का छोटे छोटे स्थान में भी ऋषिकेश में भी अभी बहुत ताने हम भूल जाते हैं जो पहले देखे थे अभी इतने परिवर्तन हो गया बीच में जाने पर फिर पता नहीं चलता कहां हम चले, आगे चलें पीछे चले बाए या डाई नहीं कहा दिशा पता नहीं चलता कभी कभी पीना पीछे फिर मुश्किल हो जाता है और यहां भी जो लोग जानते हैं तो ठीक नहीं जानते तो उनको तो, तो संत हो जो चलते चलते बाहर अभ्यास हो जाता है कठिनाईता है पूछना पड़ता है ये जो गाड़ी इतनी जोर से चलाते बीच में पुछ पुछ जाते हैं किसको उसको पूछने की आवश्यकता ऊपर दूर तक जोर से चलते हैं है। है। तो सरल हो जाता है गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मालिक को पता नहीं लगता ड्राइवर लेकर वहां पहुंचा देता है कभी ड्राइवर नहीं तो मालिक परेशानी हो जाता है वो कहाँ जाना है कहाँ जाना बहुत तुम्हारे गए किन्तु पता नहीं ड्राइवर जो चलाता है तो वो कम रास्ता को देखता है वो अपने आप लेता है अपने इंसान चलाते हैं किन्तु वो जब जानता है वो अपने आप ले जाता है इसी प्रकार सब चीज में पहले ध्यान करते समय कठिनाई होती है सामान्य रास्ता चलते समय कठिनाई हो जाती यही थोड़ी सी रास्ता में कभी समुद्र जाना आना इसमें भूल जाते है कहां चलना कहीं नहीं तो कहीं दुष्टिता नहीं चल गई किन्तु अभ्यास करने पर जितने सरलता हो जाती है इसी प्रकार यहाँ ध्यान करते समय कठिनाई होती है जरूर किंतु तो बार बार मन को ला लग, लगाने परमात्मा में इसलिए अभ्यास भगवान ने कहा मन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य नभ्यास अभ्यास वैराग्य तन निरोध योग सूत्र में अभ्यास वैराग्य अभ्यास क्या है सूत्र भी पतंजलि वर्ष ने बनाया तत् स्थितो यत्न अभ्यास तत्र स्थिति के लिए यह अपना उसका नाम अभ्यास है परमात्मा में मन को लगाने के लिए यह अपना करना अभ्यास बार बार यह अपना करना यह अभ्यास सही और अभ्यास का दृढ़ का होगा सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि दीर्घ काल करे निरंतर करे श्रद्धा पूर्व करे तो दृढ़ भूमि अभ्यास दृढ़ हो जाता है दृढ़ होने के लिए क्या करना चाहे दीर्घकाल करे निरंतर करे और श्रद्धापूर्वक यही भगवान कहते अन्य चेता निरंतर समय लगाए श्रद्धा पूर्वक हो और कितने समय सततम सततम का तो निरंतर लगाए ये माम स्मरती नित्य से ने दीर्घ काल तो करे रोज रोज करे तसे हम सुलभ दीर्घ काल करने के लिए नित्य से कहा दीर्घ काल तम तो। और सततम कौन से तो नैरंतर्य हो गया और अनन्न चेताक से बिल्कुल परमात्मा ही चिंता मारू कोई चिंता नहीं यदि परमात्मा की भक्ति है परमात्मा के प्रति श्रद्धा है तो उसको परमात्मा को छोड़कर दूसरा चिंता न करे तो परमात्मा की भक्ति होगी भक्ति है परमात्मा क्या चिंतन करते संसार की संसार की चिंता करेंगे तो परमात्मा के कहा भक्ति है इसलिए यहां जो योग सूत्र में कहा गया इसको लेकर के यही कहा है भगवान कहते काल करो निरंतर करो और सत्कार पूर्व श्रद्धा पूर्व करो अन्य चेताव करेगी ऐसे अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो उसके लिए सुलभ हो जाता है अभ्यास के में ना दुर्लभ है कठिन है किंतु अभ्यास होने पर सुलभ हो जाता है नित्य युक्त नित्य समय तो होने पर अ, मेरे में मन लगा देता है सरल से श्लोक बोलो अन रोमांत्य तो सहम सुलभ पाथ नृत्यु कस योगिना तहम सुलभ परमात्मा सुलभ हो जाते हैं परमात्मा सुलभ होने से क्या लाभ है मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत दुखाल महात्मानः नाव महात्मा महात्मा संसि पर संसि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत परमान गता। उपेत्या मुझे प्राप्त करके करे कि महात्मा परमा सिद्धिम गता महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करने पहले महात्मा दुखाले पुनर्जन्म दुखालेम अश्श्वतम न आपन बंती जो मुझे प्राप्त कर लेते प्राप्त करने वाले कौ न महात्मा नाम मुपेत्य मुझे प्राप्त करके महात्मा न मुपेत्य मुझे प्राप्त करके परमाम सिद्धि गता मुझे प्राप्त कर लिया अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया सामान्य सिद्धि नहीं परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो सबसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लिया बाकी सिद्धि तो कुछ नहीं है परमात्मा को प्राप्त नहीं किया अन्य जो सिद्धि अंतगुण शुद्धि के लिए भी कहीं सिद्धि कही गई कर्म कर्मणे कर्मणे ही कर्मण अस्त जनका देव क्या हाँ कर्मणे भी संसिद्धि मास्ता जनका देव कर्म से संसिधि संस्कृति का तो ज्ञान ही हो सकता है और संस्कृति का अंतगुण शुद्धि हो सकते है कर्म वही संसिद्धि वास्तु जनका वहां भगवान वासीकार कहते हैं जनकाद्यदि ज्ञानी थे कर्म से ज्ञान को प्राप्त कर लिया अथवा अंतगुण शुद्धि को प्राप्त कर लिया तो वो संसिधि है परमात्मा का साक्षात्कार प्राथ। कर लिया अथवा परमात्मा साक्षात्कार का साधना अंतगुण शुद्धि को प्राप्त कर ली तो वो संसिद्धि है यहां भी इस प्रकार परमा संसिधि को प्राप्त परमा संसिद्धि केवल संसिधि नहीं निरत से उससे बड़े कर कोई अधिकार नहीं है जब परमात्मा प्राप्त कर लिया परमाम संसिधिम गता प्राप्त हो गई, तब आगे पुनर्जन्म होगा परमात्मा में यंग निवर्तन थे तदाम परमा ये जन्म नहीं लेते संसार में नहीं आते वो संसार क्या है दुखालयम संसार क्या है दुख के आलय पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक ही पुस्तकालय में क्या मिलेगा संसार दुख लिया संसार में क्या मिलेगा दुख दुख जो सुख जिसको समझते है न्याय के लोग न्याय दर्शन में तार्किक तार्कि कहते कर, है सुख भी दुख है दुख गिनती करते हैं दुख को सुख को भी रख लिया सुख जो है ये भी दुख का कारण है विवेक के विचार लोग कहते हम तो सुख समझ करके अविवेक के लोग सुख समझ कर उसके पीछे दौड़ता मुझे मिल जाए किन्तु विवेक के लोग विचार करते है जो सुख है वो भी दुख है दुख का कारण होने से दुख है सुख प्राप्त होने पर सुख समाप्त तो हो जाता है ना नहीं क्षणि के सुख से आगे तुरंत तो दुख हो जाता है ये दुख अब थोड़ी देर अब मिलना था नष्ट हो गया आगे नहीं मिलेगा तो फिर दुख होता है फिर इच्छा बढ़ेगी मिल जाए मिल जाए नहीं मिलेगा तो दुख होता है क्रोध होता है निषिद्ध कर्म करता है संस्कार बन जाता है और विशेष इंद्रिया आदि बुद्धि आदि सब क्षीण हो जाते हैं निरत सुख ये नहीं अनित है इसी प्रकार सुख भी दुख का साधन होने से तारीखी को ने गिनती की सुख दुख दोनों को दुख में रखा जिस प्रकार ज्ञानी के लिए अधर्म पाप तो त्याज्य है धर्म में भी त्याज है पाप पुण्य दोनों को ही पाप शब्द से सारे पाप नष्ट होते मतलब ज्ञान होने के बाद अधर्म तो नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान होने के बाद धर्म तो रह जाएगा नष्ट होगा धर्म भी नष्ट हो जाएगा ये भी नहीं चाहता ज्ञानी, ठीक इसी प्रकार सुख दुख जितने सब दुख है अनित्य है संसार इस संसार को प्राप्त नहीं करते महात्मा न ये महात्मा है शुद्ध सत्तांतुण जिनका शुद्ध हो गया मुख्य सिद्धि को प्राप्त कर लेते है आगे फिर न पुनरावृत्ति नहीं है न स पुनरावृत श्रोको बोलो पुनर्जन्म दुखा पुनर्जन्मालयास्वतम आप जी महात्मा न संसि परमागता परमात्मा को प्राप्त कर लेने फिर पुनरावृत्ति नहीं और परमात्मा के प्राप्त के बिना जिस किसी को प्राप्त करे तो पुनरावृत्ति कहा पुनरावृत्ति इस संसार में संसार क्या है दुखालय हम इसको भूलना नहीं यार कोई सोचते संसार में नहीं आएंगे तो क्या लाभ हुआ परमात्मा प्राप्त करे कहा रह जाएंगी इधर नहीं आएंगी सब लोग तो कहेंगे खुशी मनाएंगे करेंगे नाचेंगे और हम कहा रह जाएंगे ये नहीं संसार दुखालय अनित्य है उन परमात्मा को छोड़कर किसी को प्राप्त कर सब वापस आएंगे आ ब्रह्म भुवना लोका मामु पुनरावर्तिर्जुन मे कौंतेय पुनर्जन्म लोका जुनौन विद्यत आ ब्रह्म भुवना हे अर्जुन पुनरावर्ति मोपे पुनर्जन्म नीदे हे कौंते आब्रह्मभुवना ब्रह्मभुवन सहित ब्रह्म लोक प्राप्त कर् पुनरावृत्ति होती आ आब्रह्मना कुछ जो उपासना करेगी विशिष्ट उपासना करके प्राप्त करते हैं वहां उनको ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाते हैं किंतु ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद ज्ञान नहीं होगा तो फिर जन्म लेना पड़ता है पुनरावर्ति नुनरावर्तन करने वाला रा वापस आते हैं ये केवल महान उपित्य मुझे यदि कोई प्राप्त कर लिया पुनर्जन्म न भी देते दे। पुनर्जन्म नहीं होता है फिर संसार में नहीं आते हैं बाकी जहां जाने पर भी क्षण पुण्य मरतेलो का आना ही पड़ता है फिर हाँ स्लोग बोलो तो पुनरा पुनर्जन्म ब्रह्म लोक सहित सो पुनरावृत्ति क्यों है क्योंकि काल परिच्छिन्न एक होता है काल परिच्छि एक होता है देश परिचिन एक देश में है एक अन्य देश में नहीं उस वक्त क्या कहेंगे काल परिचन्न यहाँ समुद्र है ऋषिकेश में समुद्र है हिमालय में ढूंढने के समुद्र मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ समुद्र मिलेगा यहाँ हिमालय मिलेगा यहाँ हिमालय नहीं ऋषिकेश में समुद्र नहीं काल परिचन्न हिमालय है देश परिचय हिमालय है समुद्र है दोनों देश परिच्छन हो गया एक देश में यहाँ समुद्र है हिमालय में नहीं ये तो समुद्र क्या देशा देशा देशा हुआ देश परिचन्न हुआ हिमालय उत्तराखण्ड ऊपर है नीचे है दक्षिण में पश्चिम में बम्बे में है नही उन हिमालय देश परिचन्न हुआ ये एक देश में है अन्य देश में नहीं तो देश परिचन्न इसी प्रकार काल परिचन्न क्या एक समय में है अन्य समय नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा काल परिचन्न ये सृष्टि ब्रह्मा जी के ब्रह्मा भी काल परिचन्न है कुछ काल कितने दिन ब्रह्मा उसके बाद वो ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा लोग भी काल परिचन्न है कुछ काल में रहेगा कुछ काल में नहीं रहेगा तो काल परिचन्न हो जाएगा काल परिचन्न होगा तो फिर वहां नित्य कैसे रहेंगे जो स्थानीय काल परिचन्न वहां वाले नित्य कैसे रहेंगे कैसे काल परिचन्न आगे कहते हैं सहस्रयुग पर्यत सहस्रयुग पर्यत महर्यद्रमणो रात्रि युग सहस्राता रात्रियुग सहस्राता तेहो रात्रि विदो जना तेहो रात्र विदो जना विदु सहस्र युग पर्यत ब्रह्मो आहार विधु यद ब्रह्मोहर विधु एक हजार युग पर्यंत ब्रह्मा जी का दिन ही एक हजार युग युग सत्य युग लेना है या तैता लेना है कल युग है या दापर युग लेना चारू को मिलाएंगे तो एक चतुर्युवक कहते हैं। एक हजार चतुर्युग कितने चतुर्युग एक हजार चतुर्युग में सत्ययुग कितने आयेगा सत्ययुग सत्योग एक हजार और त्रेता युग दापर युग कल युग मिल करके हिसाब करो सत्यवी का भी एक हजार त्रेतावी भी एक हजार द्वा द्वापरि भी एक हजार कल भी हजार। हजार? एक हजार मिलकर के चतुर्जी का कितने हजार चतुर्ग एक हजार अलग अलग मिलाएंगे तो चार हजार किन्तु चतुर्द में चार मिलेगा तो चतुर्द होगा एक चतुर्द में का कितने बार आएगा? बारेगा एक हजार एक चतुर्द में सत्यविग कितने एक त्रेता कितने एक द्वा, द्वापर कली मिलकर के चतुर्जुग हुआ इसी प्रकार एक हजार चतुर्जुग में सत्ययुग कितने बार आया एक हजार त्रेता युग कितने बार आएगा सब एक, एक एक हजार है चतुर्युग एक हजार चतुर्जुग ये ब्रह्मा जी का दिन है ब्रह्मा जी उठने के बाद एक हजार दिन है और रात्रि युग सहसान उनकी रात्रि भी बड़ी है जो सोएंगे इतने समय एक हजार चतुर्थ रात्रि है युग सहसान ऐसा जो जानते हैं तेज जना रात्रि भी वही लोग को दिन रात्रि को समझते है जानते हैं अन्य लोगो दिन रात क्या नहीं खाली सोते खाते पीते सो जाते खाते पीते मरते ही करते दिन रात्रि को समझेंगे वही लोग जब ब्रह्मा जी के दिन रात को समझते हैं हमारे एक कलयुग एक कलियुग में कितने हजार है कितने समय चार लाख बत्तीस हजार हो गया कलियुग याद है किसको ना पुस्तक देखकर बोलना पड़ता है कितने चार, चार लाख बत्तीस हजार और दोपहर तो कितना होगा उसके दो गुणा कर देना आठ लाख से उसमें त्रेता कितना होगा सोलह लाख छियानबे हजार हो जाए जा, तीन गुना तीन गुणा हो गया त्रेता सत्यवेगा तीन गुणा बारह लाख हाँ ठीक है बारह लाख छत्तीस हजार छियानबे बारह लाख छियानवे हजार हो जाएगा त्रेतावी को द्वापरियो कितने आठ लाख चौसठ हजार और कलियु कितने बत्तीस हजार युग कितने होगा चार गुना करने से कितना हो गया बताओ <laughs> सत्तर लाख सत्तर लाख अट्ठाईस हजार सर so, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा चार लाख बत्तीस हजार में एक सूर्ण जोड़ दो तो, दस गुना तैतालीस लाख बीस हजार मिलकर के क्या हुआ एक एक चतुर्द हुआ एक हुआ, हुआ मतलब ब्रह्मा जी का दिन हुआ और रात कितने बड़ा तो दोनों मिलकर के दो हजार चतुर्थ होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन एक चौबीस घंटे का समय हो गया हमारे चौबीस घंटे दिन रात है ना दिन रात मिलकर एक दिन हुआ कितने हुआ हमारा कितने बोलो हैं नहीं छोड़ो एक दिन पहले करो एक हजार चतुर्थ अच्छा अच्छा एक हजार चतुर्गुन से दिन होगा आ, हाँ ये तो चतुर्जुग चो, एक हुआ तेयलिसाख बीस हजार तेयलिस बीस हजार हो गया एक दिन वही है क्या नहीं अच्छा हाँ तेयलिस के बीस हजार हुआ एक चतुर्ग हुआ एक चतुर्गो हुआ हाँ हाँ उसका एक हजार गुना करना पड़ेगा तैतालीस लाख उसका 100 गुना करने तो तैतालीस लाख हो जाएगा होते कितने करोड़ हो जाएगा <laughs> तो तो तो जाए। <laughs> आगे हिसाब करना कठिन है नहीं <laughs> <laughs> आ, ये तो एक चतुर्ज हुआ तेरह ते सी लाख बीस हजार एक चतुर्द हुआ हजार चतुर्दी होगा तो ब्रह्मा जी का दिन है तेरह सी लाख में दिन नहीं उसका हजार गुना करो नहीं गुना करने वाले साब करने का करो बताओ <laughs> इतने समय ब्रह्मा जी का दिन है फिर इतने समय रात है उनका तीस दिन में मास होगा एक मास होगा और बारह मास है वर्ष होगा और सौ साल इनके आयु है <laughs> हिसाब करने वाले को परेशानी है <laughs> तो इतने दिन के बाद भी ब्रह्मा समात हो जाते हैं और दूसरे ब्रह्मा बनते हैं इसलिए काल परिचन्न है शोरात्र तो जानने वाले हिसाब करने वाले हिसाब करेंगे काल परिचन्न होने के कारण पुनरावर्ति नह्मा लोग ऐसा है और बाकी स्वर्ग आदि लोग कितने बार कितने बार से टिपड़े हो जाते हैं हंस लोग बोलो सहस बिदो, हो जना। ये प्रजापति विराट इतने समय के बाद समाप्त तो होने पर अच्छा उनके बाद क्या होता है उनके दिन में और रात में क्या होता है वो तो समाप्त तो नहीं होते उनके दिन रात में क्या होता है अव्यक्ता व्यक्त सर्वा अव्यक्ता सर्वा प्रभव प्रभव रात्र्यालय रात आगमे प्रलीय तत्र संके त्रव्यक्त संके हरागमे सर्वा अत अभ्यता अहरागम प्रभव रात्र्यागमे त्रवात संज्ञक प्रलीयते सर्वा व्यक्त सारे स्थावर जम स्था स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे जंग में चलने वाले चराचर जितने हैं अव्यक्ता व्यक्त भवंती अहरागमी प्रजापति के जो दिन आरंभ होता है जैसे सूर्य उदोहन से प्रकाश हम सब जग करके अपने व्यापार करते हैं प्रजापति के जो ब्रह्मा जी के प्रातः काल प्रारंभ होता दिन शुरू होता है सारे प्रसंसारिक उत्पत्ति होती है चराचर चर स्थावर जंग सारे जगत की उत्पत्ति होती है अव्यक्त से माया से अभिव्यक्त हो जाते अलग कार्य हो जाते हैं उत्पत्ति हो जाती है और ब्रह्मा जी जब थोड़ा शाम काल होगा थोड़ा आराम करने के लिए समय आएगा सब क्या होगा जितने सृष्टि थे सब प्रलय हो जाएगा तबने वो संज्ञा के पलि जानते हैं। जिस अभ्यक्त उत्पन्न हुए थे उसी माया में अज्ञान में सब लीन हो जाते कब रात्र में रात्रि के आरम्भ होते समय रात भर उसमें लीन रह गये जैसे हम सो जाते हैं ब्रह्मा जी भी इतने बड़े रात्र होने पर सब लीन हो गये उस समय कोई सृष्टि कुछ नहीं है फिर जब जगने लगेंगे फिर सृष्टि हो जाएगी इतने लंबा तक अभ्यक्ता सर्वाव्यक्त अहराग में प्रबंधी दिन के आरंभ से उत्पन्न हो जाते हैं रात्रि के आरम्भ होने पर कहा होंगे तत्र अभ्यक्त संज्ञ के अभ्यक्त माया में ही अज्ञान में सब लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के साफ सा, शयन सा, काल में सृष्टि कहाँ रहती है ब्रह्मा में लीन होगी सृष्टि नहीं प्रलय हो जाता है और सृष्टि कब होती ब्रह्मा जी के देन आरम्भ होने पर ह्लोग हो। बोलो सर्वा व्य संग जितने जीव पूर्व ब्रह्मा जी के सोने के सायकाल के पहले थे ब्रह्मा जी सो गए, फिर जब जगेंगे वही जीव आएंगे या दूसरे जीव आएंगे दूसरे आएंगे तो वो जीव फिर कहाँ जाएंगे दूसरे फिर कहाँ जाएंगे? यदि दूसरे आएंगे तो क्या होगा मालूम है दो सौ आगे उनके कर्म के बिना फल भोगना पड़ेगा और जो कर्म यहाँ करके फिर लीन हो गए वो कर्म फल नहीं देगा इसलिए क्या मानना पड़ेगा जो लीन हो गए उनके कर्म रहेगा आगे फल देगा ब्रह्मा जी सो जाए तो भी परमात्मा आपके पर इतनी कृपा करते हैं आपके कर्म फल की सुरक्षा रख करते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी जगेंगे आपके कर्म फल आपको भोगने के लिए आपका कर्म आपके साथ जोड़ देते ये जो छोटे छोटे अंतकण सब के शरीर में है ना वो अंतकण क्या है आजकल मोबाइल में कुछ डालते हैं ना क्या कहते हैं चिप्स डालते उसे अंतगण एक है ब्रह्मा जी उसको जब सो जाते हैं उसको परमात्मा अभ्यत में लेकर रख देते चिप्स ऐसे रहेगा वो जब आएंगे फिर तुमको दे, दे देंगे ले लो उसमें क्या क्या अपने संस्कार है पुण्य पाप कर्म है उसको लेकर गाओ उसके अनुसार आगे जन्म मिलेगा हाँ और उसको भोगना पड़ेगा फिर जब सो जाएंगे ब्रह्मा जी सब जायेंगे उसमें लेने होंगे किन्तु वो भी रहेगा ऐसा उसमें हिसाब किताब होता था, था कितने चला गया कितने रह गया रहता नहीं मोबाइल में कितने रुपया खर्च हुआ कितने रुपया कट गया और कितने बचा उसमें पता नहीं नहीं उसमें कुछ हट गया कुछ नया कुछ संस्कार नया चलाया गया कुछ नया संस्कार आ गया पहले कुछ था तो उसको छोड़ दिया कुछ नया आ गया ऐसे करते ना नहीं इसी प्रकार वहां भी उसमें अंतगण में कुछ पुराने संस्कार चल जाएंगे नए संस्कार आ जाएंगे जो देश विदेश घूमते हैं और संस्कार बढ़ता जाता है मोबाइल में कोई बढ़ाते रहते हैं और वो सब रहेगा फिर जब आएंगे जो जीव गए थे वही आएंगे हाँ इतने जो मनुष्य होकर के गया था वो मनुष्य बनकर गाय ऐसा कोई जरूरी नहीं पेड़ बन है हाथी बन है छिंटी बन है कीड़ा बन है कुछ ही है कहां जाएगा कोई नहीं किन्तु तो, वही तो लोग आते हैं इनको आगे श्लोक में इस श्लोक बोलो अभ्यक्ता अभ्यक्ता व्यक्त सर्वास में, में पूर्वाध में दो विसर्ग है श्लोक में दो विसर्ग है पहला विसर्ग के आगे क्या है सौ है मिलता नहीं आगे स्लोक देखने लगे ना पहले स्लोक के आगे क्या है सर दूसरा विषय क्या आगे क्या है प के पहले विसर्ग रहेगा और किसके पहले विसर्ग रहता है कितने वर्णा प फ तीन स ये पर में रहेगा तो विसर्ग होता है नहीं हो तो कहीं पुनः विराम होगा तो सर्गा नहीं तो विसर्ग नहीं होता है भूत ग्राम सेवायम भूत ग्राम सेवायम भूत भूत प्रलीयते भूत भूत प्रलीयते रात्र गश पाथ्याग में वश पार्थ प्रभवत राग में प्रभवतः भूतग्राम सैवायं भूता भूता प्रलीयते सै अयूतग्रा भूता भूता भूत प्रलीय रात्र अवश अहराग प्रभव भूतग्राम भूतग्रम ख्याय भूत समुदाय जब भूत समुदाय अनादिकाल से है वही है अभी भी है जितने जीव सब अनादि है सूत ग्राम हो वही भूत ग्राम में यह है जो पायलट है भूतवा भूतवा प्रलयते जन्म होते लीन होते फिर जन्म होते फिर लेना होते, होते चलता रहता है और लीन कब होते है रात्र लीन होते अपनी इच्छा से अब हाँ हिंदी अर्थ पढ़ने का समय नहीं अर्थ है अर्थ समझ रहा है रात्र आगमे अवश्य अवश्य होकर के अवश्य मतलब अपने अध्ययन नहीं चलता है अवश्य कहीं ना हमें अब नहीं जाएंगे हम बाद में जाएंगे ये चलेगा नहीं रात्रि आगम हो गया तो जाना बिल्कुल सोचने का नहीं पता नहीं चलेगा गई जैसे भूकंप का भी होता है तो सोचने का नहीं होता है गये खत्म हो जाते हजार हजार खत्म हो जाते हैं जब प्रलय करने का समय आयेगा यही से सब सब कहा खत्म हो गये कोई किसका देखने का कुछ सोचने का ही नहीं धन सम्पत्ति कुछ नहीं अपने सोचने का नहीं क्षण में कहा गया रात्रि आगमे अवश्य अवश्य भरवश करके के प्रलिये और आगमे दिन होने पर प्रभावती फिर आ जाएंगे उत्पन्न हो जायेंगे उत्पन्न हो जायेंगे तो क्या क्या लेकर गायेंगे वो अपने जो पुण्य पाप चिप लेकर आएगी वो लेकर आएगी जिसमें सब रिकॉर्ड रहता है जी क्या क्या किस जन्म में पुण्य क्या था पाप क्या था वो सब रहेगा किसको तो कष्ट दिया था उसको फिर उसी से कष्ट मिलेगा किस समय किसको किस देश में कष्ट दिया था क्या पाप कर्म क्या था क्या पुण्य कर्म क्या था सब तो लेकर के आएगा आगे जो चलेगा और यह नहीं कि मैं पाप कर्म नहीं किया था मैं इस गलती नहीं की थी बोलना नहीं पड़ेगा सब उसमें है नाभुतम खत कर्म कर्म कल्प कोटी सतह हजार कल्प वैसे चले जाए सप्त हो जाए वो कर्म रहता है भोगना पड़ता है नष्ट नहीं होता है केवल ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कर्म सब समाप्त हो जाएगा नहीं तो सारे कर्म रहते हैं। उसमें कोई जौ कलगन क्या नहीं होता है कर्म नहीं होता है पूरा पूरा दृढ़ रहता है वही फल देता है क्योंकि आपने कमाई की परमात्मा कभी आपके कर्म पुण्य पाप को नहीं लेगे आपको ही उसका फल दे देंगे आपके लिए आपने कमाई की सुरक्षा करके समय पर उसको फल दे देते हैं तो बार बार इसे जन्म लेना प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि अवश्य होकर चलता रहता है बोलो जो श्लोक में अभी आया था ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम परमात्मा का स्मरण करते ही मुझे प्राप्त करेगा अभी परमात्मा स्वरूप है तो परमात्मा स्वरूप तो क्या है उसको थोड़ा समझने पर उसका स्मरण होगा खाली परमात्मा कौन सा नहीं होगा परमात्मा का स्मरण करेंगे उसका स्वरूप क्या है अभी कहते परस्तु भावो न्यो पर भावोन््यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन व्यक्तो व्यक्ता सनातन य सु भूते सर्वेश भूते नश्यसु न विनश्यति नसु न विनश्यती भाव लग्दो द्ठा सर्व नश्यु नीनश्यति तस्मा अभ्यक्ता परह अन्यों भाव सनातन येषु भूतेष् नश्यसु नीनश्यक पदार्थ कौने सर तस्व्यक्ताव्यक्त पर तस्मासमें श्लोक में दो द्वअभ्यक्त अन्य अभ्यक्तो अभ्यक्ता एक अव्यक्त प्रथमाते दूसरा अव्यक्ता क्या अव्य पंचमांत अव्यक्त से परे है अव्यक्त एक अव्य अव्यक्त हो गया अज्ञान माया अज्ञान है अव्यक्त किसी इंद्रिय के तरह अव्यक्त नहीं होता है इंद्रिय का विषय नहीं होता अव्यक्त हो गया उस अव्यक्त से अन्य है भाव परे जो परे पर तस्मात अभ्यस्थतात् पर जो अभ्यत में लीन हो जाते हैं उस अभ्यत से पर भावे अन्य वो भी अव्यक्त है अभ्यत से पर कौन है परब्रह्म ब्रह्म वो अभ्यक्त है वो भी अभ्यर्थ है हाँ हिंदे अर्थ पढ़ते रहो अर, क्या संधि हाँ भावोन्न्यो व्यक्तो में भावोन्यो अभ्यक्त अभ्यक्ता इसमें एक दो तीन स्थान में क्या तो लगे एंग पदार्थ तो बाद में लगे ऐसे नहीं अब रोर अप्रता अप्रते लगे सिंचा नहीं लगे उसके बाद ऊ होने के बाद गुण होगा आधगुण फिर एंग पदार्थते लगे भावो न्यो व्युक्त तो व्यक्तात अभी अभ्यक्त पंचमय तो उसका विशेषण कोई है तस्मात अभ्यक्तार्थ तस्मात अभ्यक्ता उसे अव्यक्त से प्रथमांत पर भाव अन्यो सनातन अव्यक्त जो पर पदार्थ है उत्कृष्ट पदार्थ है माया से और ज्ञान से वो पर है वो सनातन नित्य है अव्यक्त जो माया वो नित्य नहीं है उसका नाश हो जाता है किंतु पर ब्रह्म अभ्यर्थ से जो पर है वो सनातन नित्य है वो पर ब्रह्म है या अभ्यस्था है देखने देखते पर सुनने से समझ आएगा अपने हिसाब किताब चले चलेगा तो सुनने नहीं आएगा एक अभ्यर्थ है या ज्ञान और दूसरे अभ्यर्थ कौन है दोनों में अभ्यर्थ कौन है, है? इतने कर, देर क्यों होता है <laughs> एक अभ्यर्थ ज्ञान दूसरे अभ्यर्थ पर अब दोनों में अव्यक्त कौन है दोनों <laughs> एक ब्राह्मण है और दूसरे के ब्राह्मण है सड़ंग विद कितने ब्राह्मण हो गए दोनों में ब्राह्मण कौन है, है। यही पूछते हैं अव्यक्त ज्ञान है और उससे परे अव्यक्त और ब्रह्म है दोनों में अव्यता कौन है दोनों तो अव्यथ है किंतु वो एक अभ्यता से दूसरा अभ्यर्थ पर विलक्षण है और सनातन और दूसरा अभ्य एक अव्य सनातन दूसरे अभ्यत सनातन कौन सा अव्यता सनातन नहीं है माया ज्ञान सनातन है और दूसरा अभ्यर्थ सनातन है वो कौन है पर ब्रह्म वो अभ्यत है पर भाव वो जो पर सनातन अभ्यत है वो अन्य है अज्ञान से अन्य है और पर है अन्य है मतलब भिन्न पर का उत्कृष्ट अन्य और पर दूर आया पर अन्य के लिए कह दे अन्य है और पर है तस्मात पर कौन है यह सर्वे सुभूतेश नश्यसु नीनश्यति सु सारे भूत देह सष्ट होने पर भी तो परभाव पर ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं होता है हाँ, बोलो पर तस्म भाव न्यो व्यक्तो व्यक्ता तनातना स सर्वेशु नश्यु नश्यति अभी जो अव्यक्त है क्या है उसको थोड़ा बताते है अव्यक्तो क्षर इत अव्यक्तो क्षर इत तमाहु तमाहु परमांगतिम परमांगतिम यम यम निवर्तन्ते निवर्तन्ते परमं निवर्तंते यर्तं तम परम तम पम अक्क्षरुक्त सामहु निवर्तन्ते याप्य परमं परम परब्रह्म ब्रह्म अक्षर है अव्यक्त है अक्षर वो अव्यक्त है ते का अक्षर ब्रह्म वो अव्यक्त है इंद्र का विषय नहीं है अव्यक्त अक्षर कहा गया तम परमा गति में आहू इसको परम गति कहते अक्षर ब्रह्म परम गति प्राप्य प्राप्तव्य जिसको प्राप्त करने पर फिर वापस आता यम प्राप्य न निवर्तनते जिसका प्राप्त कर फिर नहीं आता है वो कौन सा तान है तत्म मम परम तत परम धाम मेरे परम स्थान हे पार्थिक स्वरूप है मेरा वास्तव स्वरूप है अवास्तव स्वरूप तो माया के रूप माया से अलग अलग रूप का भी कर लेते हैं। उपाधि से अलग अलग रूप दान करते परमात्मा सारे देवता रूप से अलग अलग रूप से दान करके अलग अलग रूप कभी विष्णु कभी ब्रह्मा कभी महेश्वर कभी से कभी देवी कवि क्या किंतु जो परम स्वरूप है वो स्वपाधिका नहीं निरुपाधिक निरुपाधिका स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेने पर फिर वापस नहीं आता है न स पुनरावर्त तद मम परम धाम प्रकृष्ट पद विष्णु के परम पदम विष्णु विष्णु शब्द का अर्थ वेवे चराचर मिति विष्णु चर अचर का करने वाला व्यापक विष्णु है व्यापक विष्णु के परम पद जिसको प्राप्त करने पर फिर वापस नहीं आते हैं फ्लो को बोलो परमांगति वे परमा उसकी प्राप्ति क्या साधन क्या है परम ब्रह्म को प्राप्त करने पर वापस नहीं आएंगे तो सरल हुआ किंतु प्राप्त कैसे करेंगे क्या उपाय क्या है उपाय वताते पुषा स पर पाथ पुरुष स पर पाथ भक्तिया लया भक्ता सर्वमिदं यस्था भूतानी भूतादतर्विद स पर पाथ भूतानि स पर पुष सर्वं ततम् यस्य य भूतानि सपुरुष पर पुरुष तू अन्य भक्त्यालभ्य अन्य भक्ति से प्राप्त होता है कौन प्राप्त होता है पर पुरुष जिसको अक्षर अच्छा अव्यत कहा वो तो पर है पर क्या है ये न सर्विदम तथम ये सब व्याप्त है सबसे व्यापक मया तथम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है जो सर्व कुछ व्याप्त है सब कुछ व्याप्त है तो ये भूत कहा है यश्य अंतस्ता भूता नहीं सारे भूत होती है प्रपंच जिसके अंदर स्थित है जिसमें आरोपित है सर्वव्यापक है, जिसमें सारे भूत है वह पर पुरुष सबका सब अधिष्ठान सबका अधिष्ठान है अध्यस्थ आरोपित तो पदार्थ नहीं रहेगा तो अधिष्ठान रहेगा रहता है रजिस रजू है सर्प नहीं रहने पर भी रहता है दिन में मरुमे जल दिखता है प्रकाश नहीं तो जल नहीं दिखेगा जल नहीं रहेगा तो मरुमी रहेगी हाँ, मरुहम तो नहीं थे इसी प्रकार ब्रह्म में सारे जगत उत्पन होते, होते से उत्पन्न होते नष्ट होते अधिष्ठान ब्रह्म है जैसे अंतस्थानी भूतानी वही परह उनसे भिन्न अधिष्ठान अध्यस्त भिन्न है अधिष्ठान आरपित भिन्न है राज्य सर्प से भिन्न है अध्यस्थ पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, है। राज्य के बिना सर्प नहीं रहेगा राज्य को हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा राज्य से भिन्न नहीं सर्प क्यूंत सर्प से भिन्न है रसी सर्प नहीं रहने पर भी रसी रहती है ये अधिष्ठान पर ब्रह्म है पर पर पुरुष जिसको पुरुषोत्तम तो कहते उत्तम पुरुष क्षर अक्षर बता करके पंचदश अध्याय बताएंगे क्षर विनाशी कार्य सौ अक्षरे माया उसे विलक्षण उत्तम पुरुष परमात्मा वही परपुरुष पर ब्रह्म निर्विशिष्ट पर ब्रह्म वो प्राप्त होता कैसे भक्तिया भक्ति से प्राप्त हो भक्ति श्रेष्ठ साधन है सबसे मुख्य साधन सामग्री भक्ति रे व भक्ति सबसे श्रेष्ठ है किन्तु भक्ति क्या है ये भक्ति शब्द को लेकर के खाली अपने को भक्तमान से नहीं होता है भक्ति क्या है समझना है यहाँ भगवान कहते भक्त कैसे अनन्या अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति क्या है ये भगवान भाष्यकार कहते ज्ञान लक्षण या आत्म विषय है या अविद्यमान अन्य पर ब्रह्म अपने से भिन्न मानेंगे तो अनन्न्य व्यक्ति नहीं हुई अन्य हुआ ना परमात्मा अपन से भिन्न है तो अन्य हुआ अनन्न्य हुआ <laughs> भगवान का तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए अन्य भक्ति नहीं अपन से भिन्न यदि ध्येय है परमात्मा है वो परमात्मा अपन से भिन्न का तो अन्य है भिन्न को अन्य को भगवान कहते भक्ति से तो प्राप्त होगा कैसे भक्ति से <laughs> अनन्य भक्ति से अर्थात मैं अहम अशि पर ब्रह्म ज्ञान और रक्षण भक्ति चारे भक्त में श्रेष्ठ भक्त कौन है ज्ञानी भक्त क्या हुआ परमात्मा को और मैं हूं मानता है मेरे से भिन्न मानता है अहमअ परम ब्रह्म जो मानता है वो भक्ति उसकी भक्ति अनन्य भक्ति है और अन्य जो भक्त भिन्न मानता है वो अन्य भक्त हुआ अपन से भिन्न माना अन्य हो जाएगा अनन्या भक्त इसलिए भगवान भगतपाद ने कहा विवेक चौड़ाणी में मुख्य साधन सामग्रिया भक्ति रे वगैरह भक्ति क्या है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्त अभी दिते पहले अपने स्वरूप का अनुसंधान करो यही भक्ति है अपने स्वरूप अनुसंधान करके जान लिया तो हम पता क्यार तब चिन्ह वही भक्ति है आत्मस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य जगु परमात्मा स्वरूप में हूं चिंतन करना ये भक्ति है ये कहेंगे जगदगुरु शंकराचार्य जी तैसे भक्ति का अद्वित प्र कर लेते यहाँ भगवान कहते अन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति कोई क्या हम परमात्मा उसी परमात्मा को चिंता न करते और उनको छोड़ करके और किसकी चिंता नहीं करते एक परमात्मा का हम चिंतन करते उनको छोड़कर और किस क्या चिंता नहीं करते अनन्य तो भक्ति कहते कि आपसे बिना हो गया ना नहीं अनन्य के हो आपसे तो अन्य हो गए और भक्ति जद ये कहेंगे तुलसीदास से पूछो भक्ति द्वेतवादी में भक्ति के लिए तुलसीदास प्रमाण है ना बड़े मानते है नीरती चरम असी ज्ञान मद माया मोहरी पुमारी जय पाय सौहरि भगति देख खगे सविचारी चर्म से ज्ञा, ज्ञान ज्ञान लोभ माया मोहर वीर चर्म से ज्ञान लोभ माया मद माया मोहरी पुमहारी माया मोह रिपु को मना मानने के लिए युद्ध करना पड़ेगा युद्ध करने के लिए खड़ग चाहिए तलवार और ढाल ढाल कहते ना ढाल ढाल ढाल ये वीरत वैराग्य रूप है चर्म चमड़ा से बनाते हैं मजबूत वीर चर्म चर्म है वैराग्य वो कवच भी पहनते वीर चर्म और उससे ज्ञान ज्ञान रूप पकड़गा, माया मोह शत्रु को मान ले और जीत ले किसको मार करके माया मोह लोभ आदि रिपु शत्रु ही शत्रु शत्रु को मारो युद्ध करके किसको मारते हैं शत्रु को मारते हैं ना माया मोह लोभ ये शत्रु है इनको जीत लो किसके द्वारा ज्ञान खड़ग के द्वारा और वैराग्य बचने के लिए चमड़ा वैराग्य वैराग्य है कवच ढाल और ज्ञान हो गया खड़ग उसे शत्रु को मारकर जीत लो वही हरि भक्ति है ये भक्ति है ज्ञान वैराग्य हो जाए शत्रु को मार ले तब तो भक्ति है वो ज्ञानी ही भक्त है यही भक्त हो ज्ञान कैसे भक्त करेगा उसके पास खड़गो पहले चाहे जो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी विनु सत्य संग प्राणी तो भक्ति स्वतंत्र साधन है कौन सी भक्ति है जो ज्ञान होने के बाद विवेक विज्ञान दृढ़ हो गया माया मोह लोभ शत्रु मार लिया जीत लिया वो भक्ति है इसलिए ये भक्ति अनन्न्य भक्ति करने पर परमात्मा प्राप्त होते है उसके अंदर सारे भूत भौतिक और परमात्मा जो प्राप्त कर लिया क्या प्राप्त रहा बाकी सब कुछ उसमें आ गई सब प्राप्त हो गया कृत्य कृत्य हो गया श्लोक बोलो स्वन चा भूतानी ये नृदम और यहाँ जो ध्यान करके कोई परमात्मा प्राप्त करता है किसका का पर ब्रह्म को प्राप्त करने पर वो आपस पुनरावृत्ति नहीं है और ध्यान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ले स्वर्ग को प्राप्त कर ले तो पुनरावृत्ति है अब पितुलों को कोई जाते हैं कोई देवत लोग को स्राप्त करते हैं दो मार्ग जाने के लिए एक उत्तरायण एक दक्षिणायण अयन मार्ग अय गमन धातु अय अय थे गम्य थे अन्य नहीं थे अयनम मार्ग दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग ज्ञानी किस मार्ग में जाता मार्ग से जाता है न तसे प्राणा उत्क्राम दी कहीं नहीं जाता है घटाका महाकाश में मिलेगा के लिए जाना पड़ेगा घटना नष्ट हो गया उपाधि समाप्त होते ही घटाका का समहाकाश एक हो गया जहां मार्ग से जाना होता है कार्य बाधरी रस अत्युपत्ते ब्रह्म सूत्र है व्याजी कहते जहां गमन है कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा शुद्ध ब्रह्म को नहीं ब्रह्म लोग को जाएगा और देवता उत्तरायण मार्ग से जाते हैं जो कर्म करते हैं उपासना करते केवल उपासना करते तो उत्तरायण मार्ग से स्वर्ग जाएगा देवलोक को प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक तक जो केवल कर्म, कर्म करते हैं अग्निहोत्रि कर्म करते हैं इष्टपूर्त दत्तादि कर्म करते हैं, वो पितृलोक प्राप्त करते हैं स्वर्ग में पितृलोक भी दक्षिणान्न मार्ग से जाते हैं जो दक्षिणान्न मार्ग से जाते हैं वो शीघ्र शीघ्र वापस आते हैं उत्तराण्ड मार्ग से जाते हैं बहुत देर तक रहते हैं दो मार्ग हो गया दक्षिण उत्तरायण दोनों मार्ग से कौन सा मार्ग ज्ञानी को मिलता है कोई नहीं। ज्ञानी को नहीं। कोई मार्ग नहीं मिलता जानने की आवश्यकता नहीं वही हो गया और जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं, ना तो इष्टापूर्ता तत्तर करेंगे ना तो उपासना नहीं करते वो दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे या उत्तरायण मार्ग से जाएंगे तो, तो, हाँ दक्षिणायन भी उनको नहीं मिलेगा पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो दक्षिणा दक्षिणायण करने के लिए दक्षिणायण में जाने के लिए अधिकार कहोगाष्टा पूर्त दत्त कर्म करता है नषिद कर्म करेगा तो नहीं जो निषिद्ध कर्म करते नरकाई जाएंगे जो किसी मार्ग में, में नहीं जाते हैं वो तो द्व सुग कीड़े मकड़े बिच्छू सर्प पुनः पुनः जाय समय जन्म मरन बार बार बार बार जन्म प्राप्त करते न दक्षिणायण न तो अभी थोड़ा यही बताते हैं। किस मार्ग में जाने पर अनावृति होती किस मार्ग पर जह जाने पर आवृति होती ये भगवान कहते हैं यले तनावृत्ति ये तनाव मावृति चोन मावृत्ति मा चोन मा प्रयातायात कालम प्रयातायांत कालम वक्षा भरतर्ष कक्षा भरतर्षभ तल्वा चोगिनायातांचा भरतर्षव योगिना योगिशब्दे नकार मरुति से हलंते योगिनी भी हलंते तो योगि मरुता क्या बनता है मरुत शब्द प्रथमा बहुवचने वचने बने पंचम ष्ठकवचने यहाँ योगिना भी इस प्रकार कि यहाँ प्रथम है। योगिना प्रयाता योगिना यत्र काले प्रयाता योगिना अनावृत्ति आवृत्ति यानी तम कालम वक्षा हे भरतर्षव भरता नाम ऋषभ श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अर्जुन उसी काल को मैं कहूंगा किसका काल कहूंगा यत्र काले प्रयाता योगिना अनावृत्ति में आती आवृत्ति में चल जिस काल में मर करके जिस मार्ग से जाने पर अनावृत्ति को प्राप्त करते और पुनरावृत्ति को प्राप्त करते उसी काल को मैं कहूंगा काल से उपलक्षित मार्ग कहूंगा काल संबंधी मार्ग कहूंगा जिसमें जाने पर पुनरावृत्ति होती पुनरावृत्ति नहीं होती दोनों के लिए बताएंगे हाँ, स्लोक बोलो सनावृत्ति महावृत्ति योगिनाया चायकाली भरत अग्निर्ज्योतिर शुक्ल अग्निर्ज्योतिर शुक्ल ठण्मा सा उत्तरायणम सा उत्तरायण त्रयाता त्र प्रया गति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना ब्रह्म ब्रह्म विदोजना ज्योतिराश स उत्तरायण ज्यादा गच्छे ब्रह्म ब्रह्म विदोजना अग्नि पहला अग्नि ये अग्नि है देवता है कि काल अभिमानी देवता काल शब्द सिंह काल अभिमानी देवता लेना अग्नि ही इस प्रकार ज्योति है ज्योतिर अभिमानी देवता अह दीनिक अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता लेना आगे ऋण मास उत्तरायण छह मास अभिमानी देवता लेना आगे तत्र प्रयाता ब्रह्म विद जना ब्रह्म गच्छन्ति वहां मन, उत्सव में पर ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं उत्तरायण से जाते ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं यहां जो अग्नि ज्योति अह शुक्ल आदि कहा गया ये काल को कहूंगा भगवान ने प्रतिज्ञा करके ये सब का अग्नि ज्योतिर शुक्ल ये सब अभिमानी देवता काल अभिमानी देवता दीन सदृश दीन अभिमानी देवता ज्योति शब्द से ज्योतिर्भिमान्य देवता शुक्ल शब्द से शुक्ल पक्ष अभिमान्य देवता ये क्यों लेना साफ साफ शुक्ल पक्ष दीन ज्योति अग्नि उत्तरायण सीधा नहीं लेकर देवता क्यों लेते यदि कोई उपासना उपासक उत, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष नहीं मर के कृष्ण पक्ष मर जाएगा तो मार्ग में जाएगा उत्तरायण से यदि शुक्ल का तो शुक्ल पक्ष करेंगे उत्तरायण करेंगे दिन का था दिन ऐसे करेंगे शुक्ल पक्ष में मरा उत्तरायण में शुक्ल पक्ष मर जाएगा किंतु तो रात में मरेगा तो उसको मार्ग मिलेगा उत्तरायण मार्ग उत्तरायण मार्ग मिलने के लिए क्या चाहिए अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण यदि उत्तरायण शुक्ल पक्ष रात में मर तो नहीं मिलेगा अच्छा दिन में मरा किन्तु कृष्ण पक्ष मरेगा तो उत्तरायण हो दीन हो किन्तु कृष्ण पक्ष में तो कैसे हैं हाँ वो तो यदि अभिमानी नहीं लेंगे प्रश्न अभिमान्य नहीं लेकर के यदि शुक्ल पक्ष का था शुक्ल पक्ष दिन ऐसे करेंगे तब तो दिन में कोई मरेगा शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में मरेगा तो तो उत्तरायण में जाएगा किन्तु शुक्ल पक्ष में मरेगा उत्तराने में मरेगा रात में मर गया, गया तो उत्तरायण से नहीं जाएगा दिन में मरे शुक्ल पक्ष मर में दक्षिणायण में मरेगा तो जाएगा उत्तरायण मर नहीं जाएगा दिन में मरेगा उत्तराने में मरेगा किन्तु कृष्ण पक्ष मरेगा तो नहीं जाएगा शुक्ल पक्ष में उत्तराने में मरा किन्तु दिन में नहीं मरते मरते रात हो गया तो जाएगा इसलिए ऐसा यदि मानेंगे किस रास्ता दक्षिणान्न जाएगा उत्तराने में मरेगा शुक्ल पक्ष में किंतु रात में मरगा उसको दक्षिणान्न मिलेगा आगे दक्षिणान्न आएगा दक्षिणान्न भी नहीं मिलेगा दक्षिणान्न होने के लिए क्या रात हो कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणान्न हो और यदि उत्तरायण में मरा कृष्ण पक्ष में रात में उसको कौन सा मार्ग मिलेगा बताओ उत्तरायण में मरा कृष्ण पक्ष में रात में कौन सा मार्ग मिलेगा देखो जब था अर्थ लेंगे उसको मिलेगा नहीं कोई मार्ग जैसे कहा गया इस अर्थ लेंगे एक तरफ है उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन जो शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में दिन में आओ एक पक्षे कृष्ण पक्ष दक्षिणान्न रात इधर जायेंगी ये दोनों को छोड़ करके यदि उत्तरायण शुक्ल पक्ष रात हो गया कौन सा मार्ग मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं मिलेगा उत्तरायण दिन हो गया किन्तु कृष्ण पक्ष हो गया तो नहीं मिलेगा दक्षिणान्न हुआ रात हुआ किंतु शुक्ल पक्ष हो गया तो उसको नहीं मिलेगा दक्षिणान्न हो गया कृष्ण पक्ष हो गया किन्तु दिन में मरेगा तो कौन सा दोनों मार्ग नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ जैसे शुक्ल पक्ष श्रणमाशा उत्तरायण दक्षिण ना इसे नहीं लेकर के काला अभिमान्य देवता लेना देवता रात में रहते दिन में रहेंगे हमेशा देवता, देवता हमेशा रहते इसलिए किसी भी समय मरने पर भी हो जाएगा ब्राह्मण लोग यदि उपासना की होगा तो हू हाँ, तो अभिमानी देवता दीन अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता उत्तराण अभिमान्य देवता उस समय मरने पर ब्रह्मो को प्राप्त करेंगे इसलो को बोलो अग्नि देवता जब है तब तो मरता है जिस समय सो अभिमान देवता उन्मुख है तभी तो देवता तो है दिन में रात आते समय है किंतु देवता जो इस मार्ग देखते हैं तो मरता तो इस मार्ग में जाएगा और देवता देवता हमेशा होने पर भी जो देवता अभिमुख हो वो देवता आपके अभिमुख है तो उसी मार्ग मिल जाएगा नहीं तो वो दक्षिणायन उत्तरायण अभिमानी दक्षिणान अभिमानी सबके देवता अलग अलग सब देवता एक तरफ देखते ही इसके वो मरता है वो अपने मार्ग छोड़ देंगे अन्य देवता यदि दे दक्षिणान हुआ रात हुआ अभिमान देवता वो कहेंगे तुम इधर आओ उसको कौन दिखता है किस तरफ जिसने उपासना की दक्षिणायन अभिमान देवता उधर नहीं देखेंगे जिसने इष्टापूर्ता दत्त कर्म क्या है वो कौन सा देवता उसको देखेंगे मैं? दक्षिणाध्य अभिमान देवता रात्रि अभिमान देवता कृष्ण पक्ष अभिमान देवता की हमारा उपासना करने आई हमारे आ जाओ आपके लिए मार्ग आज जो उपासना करने वाले को ब्रह्म उपासना करने वाले को वहां के लेने वाले सब अलग अलग देवता आगे भी कुछ हमारा पुरुष मार्ग उसको लेने के सब तैयार हो जाते हैं कोई तो राजा मंत्री कहीं जाएंगे तो पहले से जाकर रास्ता साफ करके ठीक करते ना नहीं इसी प्रकार ये जाने के लिए जब समय आएगा देवता लगे भी आगे से देंगे रास्ता उसको समय करो आने वाला हमारा भक्त हो उसके लिए रास्ता तैयार करो वो जाना स्वयं उपस्थित तो हो अथवा दृष्टि दे देते हैं आदेश कर देते हैं करने वाले रास्ता दे देते हैं इसलिए यहाँ अभिमानी देवता लेना श्लोक बोलो ज्योतिर शुक्ल षण्मा उत्तरायण सत्र प्रयाता ग्रह्म ब्रह्म विदो जन धूमो रात्रिस्तः कृष्ण धूमो रात्रिस्तः कृष्ण क्षण सा दक्षिणा क्षण सा दक्षिणा तत्र चांद मसम तत्र त्र चांद योगी प्राप्त निवर्त योगी प्राप्त निवर्त धूमो रात्रि तथा कृष्ण शर्मा सक्षिणा त्र चांद म्योतिर योगी प्राप्त निवर्त धूम अभिमेवता रात्रिअभिमा देवता कृष्ण पक्ष अभिमान देवता और दक्षिणारायण अभिमान देवता तथा जो कर्म करने वाले ईष्टापूर्त कर्म करने वाले उसी मार्ग में जाएगा जहां ये सब अभिमान देवता है वहां जाकर के चांदर व स्वम ज्योति प्राप्य चंद्र लोक में होने वाले फल प्राप्त करेगा इष्टापूर्त दत्त करने वाले वहां स्वर्ग में रहकर सुखभोग करेगा पितृलोक में प्राप्य फल प्राप्त करके कर्म फल समाप्त होने पर फिर निवर्तते तथ्य वापस आएगा ये भी इस प्रकार जो पुण्य कर्म करता है उपासना करता है उत्तरायण मार्ग से जाएगा अग्नि अभिमान देवता ज्योति अभिमान देवता दीन अभिमान देवता शुक्ल पक्ष अभिमान देवता उत्तरायण अभिमान देवता जिस रास्ता में मरने पर उसी में जाएंगे कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे अजय को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है वही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ज्ञान के साथ साथ बोलो धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिरा सर चांद मोति योगी प्राप्त निवर्त शुक्ल कृष्ण गती है शुक्ल कृष्णे गती है जगत शाश्वते मते जगता शाश्वते मते एक यातना वृत्ति एक मतते पुनः मनया वर्तन शुक्लाश् गती है जगत शाश्वते मतयाचना शुक्ल गति जगत शाश्वते मते एक या अनावृति यानया पुन आवर्तते ये दो मगे शुक्ल कृष्ण शुक्ला चे, कृष्णा चेत शुक्ल कृष्ण दिवचनो गति दो मार्ग है जगत शाश्वत है जगत दो मार्ग है ये नित्य माने गयी शुक्ला और कृष्णा दोनों दोनों है एक शुक्ला है ज्ञान रूप प्रकाश उपासना करता है तो प्रकाश रूप से एक कृष्णा है ये अधिकारी ज्ञान उपासना और कर्म करने वाले इसी मार्ग से जाते ये मार्ग नित्य है संसार अनाधिकाल से चल रहा है तब तो से यह मार्ग भी सा प्रलय होने पर प्रलय हो गए जब सृष्टि होती है वही मार्ग फिर तैयार ही वो स्वर्ग आदि सब लोग सब ऐसे रहते एक या गत्या अनावृत्ति में आती एक मार्ग से अनावृत्ति को प्राप्त करता है किस मार्ग से उत्तरायण मार्ग से किसको प्राप्त करेगा अनावृत्ति को प्राप्त करेगा एक या त्यावृत्ति एक मार्ग से अनावृत्ति को प्राप्त करता है अन्य या किसकी हो? उत्तरायण के अपेक्षा अन्य कौन है दक्षिणायन मार्ग से जाने पर क्या होगा पुनः पुनः आवर्तते देखो पुस्तक में पुनः आवर्तते फिर वापस आएगा दक्षिणायन मार्ग से जाएगा तो फिर आएगा उत्तरायण मार्ग किस जाएगा तो नहीं बहुत दीर्घ काल रहेगा ब्रह्मलोक में जाएगा तो कभी बहुत दीर्घ काल रहेगा दक्षिणायन मार्ग से जाने पर शीघ्र दक्षिण मार्ग से कौन जाता है इष्ट दत्त कर्म करने वाले इष्ट कर्म किसको कहते हैं वापि कूप तड़ागा नहीं अग्निहोत्रम तप सत्य वेदा सा अनुपाल आतिथ्य वैश्वेव इष्ट मीता अग्निहोत्र तप सत्य वेदाशासन पालन करना अतिथि सत्कार वैष्देव कर्म ये सो इष्ट है पूर्त होता है वापिक उप देवता एतना च अन्न प्रदान आराम पूर्तमित विद्यते वापी पहले वापी कूप तड़ाग आदि देवता ऐतना चापी बावड़ा कुप तड़ाग तलाव देवता मंदिर अन्न प्रदान आराम पुष्पिका आदि ये सो पूर्त कर्म और के दत्त कर्म शरणागत संतराणम भूता नाम चप्यसनम चा बहिर्वेदी चाहे दानम दत्त मित शरणागत संतराणम स्वर्ण कोई उसकी रक्षा करना शरणागत संतराणम भूता नाम चाप्यनम भूत की अहिंसा अहिंसा नहीं करना और बहिर्वेदी है चाहे दानम एक तो देदी के अंदर होता है कर्म करते है। कर्म के अंग रूप दान है किसी किसी कर्म में क्या क्या दान करना ऐसा रहता है कर्म करते समय वो दान को दान नहीं लेना वह वेदी के बाहर अलग दान है और शादी विवाह करके लाख करोड़ों खर्च कर दिया है इसका दान में नहीं लेना ये दान है कही कर, कहीं होटल वाला को कहीं भोजन बनाने वाले को कहीं सजाने वाले को कहीं निमंत्रण पत्थर छपाने वाले को क्या करने वाले इनको जो दिया ये सब दान नहीं यहां तक कि कर्म करते सत्कर्म करते समय कर्म के अंग रूप जो दान है उसको भी नहीं रहना कर्म कन्यादान करते हैं कन्यादान के अंतर्गत भूदान गोदान हिरण्यदान ये सब भूदान आता है सात देना है ये सब कन्यादान के अंतर्गत हो गया उसके नहीं लेना बहिर्वेदी दान कर्म के अंग नहीं ऐसा जो दान है वो दत्त कर्म है तब तो इष्टापूर्त दत्त उनको लेना पड़ता है वो कर्म करेंगे तो भी जाएगा दक्षिणान्न मार्ग से जाएगा ये दक्षिणान्न मार्ग में जाने के लिए भी बहुत चाहिए और जो उपासना करते हैं कर्म भी करेंगे उपासना भी करेंगे उत्तरायण मार्ग जाएंगे हाँ ये दोनों मार्ग है इस्लोग बोलो दे दे दे दे। जगत हाँ शास मेकयाचना मृत्यु मनया वर्तन नईते श्रुति पाथ जानन नहीं पाथ जानन योगी मुह्यति कशन योगी मुहयती कशन तस्व कालेशु कालेशु भवार्जुन योगयुक्त भवाजुन शिदी पाद जानन योगी मुह्यति कशन तस्मा योगयुक्तो कालेशुक्त भवाजुन एन कश्चन योगी न मुह्यति कश्चन योगी एते श्रुति जानन है पार्थक न मुह्यति कोई भी योगी है ये दोनों मार्गों को समझने पर उत्तरायण मार्ग और दक्षिण मार्ग इसको जानता है एक तो दक्षिण मार्ग जाकर के शीघ्र आता है संसार के लिए अन्य मार्ग है उत्तरायण मार्ग जाएगा तो ब्रह्मलोक लोकात जाएगा वहां ज्ञान हो जाएगा तो कर्म से मुक्त हो जाएगा और ज्ञान नहीं होगा तो फिर आएगा दीर्घ काल के बाद ये दोनों मार्गों को समझने के बाद मोह न मुहैत मोह भ्रांति को प्राप्त नहीं करता है समझ लिया इसलिए समझ करके योगानुष्ठान करे अपने कर्म करते समय सोचे ये कर्म का क्या फल है कहां जाना है उपासना का फल उपासना करता है तो उपासक को मार्ग चिंतन भी करना पड़ता है उपासक अंतिम समय में मार्ग चिंतन भी कर ये भी उपासना के अंतर्गत है ये समाहित तो होकर के तुम कर्म करो कर्म करते समय सकाम कर्म करने पर कर्म कर्मफल प्राप्त करेगा इष्टापूर्त दत्तादि करेगा तो दक्षिणान्न से जाकर के पितृलो को प्राप्त करेगा चंद्रों को प्राप्त करेगा उपासना के साथ कर्म करेगा तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा किन्तु क्षीण पुण्य मरते लोग आगे आया ना आगे आज तो करके करो समात हो करके श्लोक बोलो हाँ। पाप जानू योगी मुहि कचन तस्मा सर्वेश जानन योगी मुह्यति कशन तस्मा सर्वेश भवाजुन कर्मयोग और ज्ञानयोग दो योग है कर्मयुग करने वाले उपासना करते हुए ध्यान करें योगी मानस कर्म है और ज्ञानयोग योग का महात्म यहाँ कहते हैं वेदे वेदु यजेशु तपसु चेदेशु यु दाने सु चुत् फल प्रदानु युत् फल प्रद्येत मिटितद विदिता योगी परं परंस्थानेति साध्यं योगी परं परंस्थानुपे चाध्यमु तुब स्थान पूर्णफल बलिष्ठ मिलिता योगी परं परंस्थ चाध्यम वेदेशु वेद में जितने कर्म कह करके वेद का अध्ययन अच्छी से किया जो फल प्राप्त होगा यज्ञ यज्ञ भी ठीक ठीक अंगों के साथ अनुष्ठान करने पर जो फल प्राप्त है वेद का भी ठीक ठीक अध्ययन वेद का अध्ययन से भी पुण्य होता है किंतु शब्द का अध्ययन उच्चारण शुद्ध होना चाहिए अशुद्ध नहीं होना चाहिए मंत्र जप करते समय भगवान का नाम लेते समय शुद्ध होना चाहिए अशुद्ध नहीं हो और जल्दी जल्दी करके अशुद्ध उच्चारण करके नहीं शुद्ध उच्चारण हो, हो राम भगवान का श्री राम जय राम जय जय राम म में अ उसको श्री राम जय राम जय जय राम कर दिया जय को जय राम को राम अशुद्ध हो गया हिंदी भाषा में बोलते अन्य भाषा में बोलो अपवर्ण से करते कहां से करते कहा से सौ भाषा होगी जितने भाषा है सौभाषा संस्कृत का से है उच्चारण नहीं कर पाते अलग हो गया स्नान को कहीं कहते अस्तु स्नान में पहले सौ है ना उच्चारण नहीं कर पाते तो इस स्नान अस्नान इसे कुछ करें तो कहीं कहीं बोलते समय स्नान स्तुति को क्या करते अस्तुति रामचरित्र होगा अस्तुति करे स्तुति को स्तुति अस्पष्ट को क्या कहेंगे अस्पष्ट अस्पष्ट कोई कहता अस्पष्ट बड़े अपने को मैंने अस्पष्ट स्तुति स्कूल को बच्चे स्कूल को सकुल कहते हैं, कहें बड़े लोग भी कहते हैं, स्कूल को सकुल एक स्थपति शब्द आता कारीगर के स्थपति को क्या कहते अस्थपति समझ नहीं आता जो लोग ठीक उच्चारण करने वाले उनको समझ नहीं आता क्या बोलते एकादशी को गुचलो क्या एकादशी को कादशी कादशी कहो भाई ए नहीं बोलेंगे एक को छोड़ बोलेंगे राम राम म में अः नम शिवाय जब कहते कोई को कह क्या नमः शिवाय क्या कहते है नम शिवा शिवा हे एय इसका नमो नारायण आय नमो नारायण आय नारायण के नमो नारायण वो गलत हो गया नारायण आय वो भी गलत है नमो नारायण में तो नमो है शिव बोलते समय नमः शिवाय वहाँ कोई बोलते नमो शिवाय नमो वह भी गलत है इसी प्रकार उच्चारण में बहुत गलती होती है शुद्ध उच्चारण करना है इसलिए जो बताया में हरि के आगे ओम बीच हरी ई के बाद ओ नहीं होगा विसर्ग में नहीं होगा विसर्ग के साथ ही भी गलत विसर्ग के बिना भी गलत ओम आगे हरे संबोधना हरे कर सकते हर कह सकते कोई को कोम हरे ओम हर क्या बोलेंगे ओम हरे ओम हरे ओम हरे अच्छा ओम हरा भी बोले चलेगा नहीं तो हरे हरी शब्द में कोई द्वेष नहीं पहले नहीं बोल करके ओम हरे हरे नहीं कर हरे खाना हरे संबोधन हे हरे जैसे श्री राम जय राम जय जय राम कहते न राम क्या संबोधन श्री राम राम संबोधन है श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो जय राम जय जय इसलिए हम बताते इसको बोतन बड़े प्रसिद्ध है किन्तु भजन बोलने वाले बोलाने वाले श्रीराम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय नय जय जय राम नय राम मंत्र बोलते समय वेद पाठ करते समय शुद्ध उपचारण करना चाहिए श्लोक बोलते समय इसी प्रकार जहां जैसे लिखा है जैसे छब्बीसवा श्लोक हो गया एक या, या त्यना मन नया बर्तन मन नया बोलना पड़ता है आवृत्ति में अलग कर अन्याय बोलने अशुद्ध होता है जैसे प्रामाणिक हो छब्बी पच्चीस लोग में आएगा पच्चीस में तत्र चांद ज्योतिर्ंदमस क्या है ज्योतिर् वहाँ कोई चीज ज्योति विसर्ग बोलेगा शुद्ध होगा क्योंकि आगे क्या है यह के पहले विसर्ग रहता है कभी नहीं। कहीं भी शास्त्र में यह के पहले विस नहीं होता है बोलने प्रस्तुत होगा कोई कोई ऐसे बोलते हैं, आजकल पुस्तक छपाने लगे तत्प्र चांद्रम ज्योति, योगी प्राप्ति से भी बोलते सिखाते सीखते पढ़ते पुस्तक भी छपाने लगे अन्य लोग सोचे पुस्तक में छपाए छपाए तो प्रामाणिक होगा किसी भी पुस्तक में छपा हो तो प्रामाणिक नहीं होता है जो प्रामाणिक हो तो प्रामाणिक पुस्तक में गलत होता होता है बहुत इसलिए यह थोड़ा तत्र चांदमसम ज्योतिर ज्योतिर् पड़ता है ज्योति विसर्ग बना हम विसर्ग होता है नहीं वेद अध्ययन करने सम्यक उच्चारण करने पर पुण्य होता है यज्ञ भी करने पर सारे अंगों के साथ करना पड़ता है तप करने पर भी इसी प्रकार तप विधि पूर्वक शास्त्र के अनुसार तप मनमानी तप नहीं तप भी शास्त्रीय जैसे शास्त्र में कहा जैसे तप करना है और ताप अत्यंत तप दानेश पुण्य फल प्रदिष्टम दान में भी जैसे पात्र अनुसार जैसे जैसे गया देश काल पात्र के अनुसार दान उसमें जितने पुण्य फल कहा गया इधम सर्वम विधिव तद अत्य सब को अतिक्रम कर लेता है विद्युत विधिता किसके लिए कितने प्रश्न अर्जुनों ने पूछा था पहले साथ प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया गया इसके द्वारा जानने पर ऐसे किन तब ब्रह्म आया उस समय ब्रह्म भी आए ये प्रश्न के उत्तर से इसी ब्रह्म स्वरूप सात प्रश्न के उत्तर समझ करके अध्यात्म क्या है ब्रह्म क्या है कर्म क्या है अध्यात्म अधिभुत अद्धि सब समझने पर योगी परम स्थानम आद्यम च उपेदी परम स्थान आद्य स्थानम सबके आदि में होने वाले उसको प्राप्त करता है योगी ज्ञान हो जाता है तो उसको प्राप्त करता है कर्म योगी हो तो परम्परा प्राप्त करेगा कर्मयुग हो तो उपासना करके ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करेगा किंतु जो निष्का में फल इच्छा के बिना करेगा वो स्वर्ग ब्रह्मलोक को नहीं जा करके वहां यही उसको ज्ञान होगा अंत गुण शुद्ध होने पर फिर ज्ञान होने से कर्मयुग होता है ज्ञानयुग का उपाय हो कर्मयुग जो करके पुण्य फल भोगने के इच्छा करेगा ब्रह्म लुका जाएगा स्वर्ग जाएगा जो भोगने की इच्छा नहीं है तो उसको परमात्मा क्या करेंगे तुरंत मनुष्य जन्म देते आगे फिर अभ्यास करिया, फिर ज्ञान युग में आरूढ़ हो जाएगा ज्ञान युग अभ्यास करिया तो ज्ञान युग में ज्ञान जो कर्मयुग करते करते वैराग्य हो जाता है जिज्ञासा होगी तो ज्ञान युग में जाएगा अथवा कोई उपासना करते करते इष्ट देवता का साक्षात कर, कर ले कोई योगाभ्यास कर निर्विकल समाधि को प्राप्त कर लिया तो उसको केवल गुरु सदगुरु प्राप्त होगा परमात्मा की कृपा करेंगे तो सदगुरु प्राप्त हो जाएगा सदगुरु के उपदेश मात्र से उसको ज्ञान हो जाएगा जिसका जिसको इष्ट देवता का साक्षात्कार सगुणों का साक्षात्कार हुआ तो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करे तो बाकी छोटे चो, मोटे सीधी चमत्कार प्राप्त हो गया ना तो भक्ति ना तो उपासना ना तो योगी ये सब कुछ नहीं योग मार्ग में सौ विग्रह भक्ति करने वाले कुछ चमत्कार दिखा दिया कुछ थोड़ा प्राप्त हो गया सिद्धि इतने से नहीं हुआ इसको विघ्न को छोड़ करके आगे बढ़ करके ईष्ट देवता का साक्षात्कार करें अथवा निर्विघ्न समाधि को प्राप्त करें तो भी मुख्य नहीं होगा फिर सदगुरू प्राप्ति होने पर वेदांत तो वाक्य उपदेश करेंगे तो ज्ञान होगा और जो वेदांत तो श्रवण मनन निधि आसन से करता है जिज्ञासा हो गई वैराग्य हुआ श्रवर्ण मनन करते करते ज्ञान हो जाने पर वो तो यहां प्राप्त कर लेता है श्लोक बोलो सुतपने पूर्ण फलस्टम अच्छे तत्सविदे योगी परम थान्यम यह परम स्थान कन ईश्वर स्वरूप ही आदिम खण से ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है इति गीता श्रीमद्भगवदीता सुपनिषु गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्याजुन संवाद श्री कृष्णर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योगो अक्षर ब्रह्म योगो नाष्टमोध्याय नाष्टमोध्याय इसमें ओम तत्सति चाहे ओम तत्दिति हाँ इसे बोलना पड़ेगा इसमें नहीं ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद भगवत गीता सुपनिषसुम् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यांग योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यांग योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योगो ओम त सदी थी यहाँ से ये ठीक है ओम तसदी थी ठीक है कभी बोले तो ओम तसो ठीक है ओम तसदी थी कहीं पुस्तकों में हरी लिखा होगा हरी को छोड़ कर बोलना पाप नहीं है कहीं छपा देते हरी ओम ती थी हरी नहीं हरी को छोड़ देना ओम तसे जहाँ कहीं ओम तक पहले हरी है उसको कोष तो सम में रखना नहीं है किसी में क्या पुस्तक है मैं नहीं, नहीं।, नहीं। हाँ, कहीं कहीं छपाते आजकल वो मंत्र में वेद मंत्र में जब छपाते पुस्तक आदि कर रहे, तो इसे ए, ए, आ गया हरे ओम उनसे जोड़ देते हैं। वो जानने वाले नहीं जानते छपाने वाले गीता परिस पुस्तक में कहीं कहीं गलत वो भी गलत है किसी पुस्तक को कहीं क्यों हो ओम के पहले हरी हो तो गलत है इसलिए ओम तो सत्य ठीक है हरि को छोड़ करके ओम के आगे यदि हरे है तो ओम हरे कहना हरि ओम ठीक नहीं है मंत्र उच्चारण करते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए वेत पाठ करते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए इसका ध्यान रखना भगवान का नाम लेते समय श्लोक पाठ करते समय गीता श्लोक पढ़ते समय भी शुद्ध उच्चारण होना चाहिए अशुद्ध उच्चारण नहीं कोई कहेंगे कि हम कहते सरल करने के लिए सरल करने के लिए अशुद्ध करना है तो जब हिंदी में बोलेंगे गुजराती में बोलो व्याख्या करेंगे महाराषी बोलेंगे तो अलग अलग कर बताते हैं क्यों संस्कृत शब्द उच्चारण करते समय उस समय सरल करने का नहीं उच्चारण तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए आगे अतः नवमो अध्याय अध्याय देखो नवमो अध्याय बोलते समय अध्याय नहीं बोलना नवम अध्याय ऐसे होना चाहिए क्यों नवम विसर्ग नहीं हुआ अध्याय में फैले अ होने के कारण नवम के आगे नवम में के आगे ये ओ हो गया ओ हो करके वो बन गया नवम होने के बाद अध्याय का उसमें मिल गया नवम में ओ है ओ के बाद अकर के एंग पद्ता दत्ती के सूत्र है असमें मिल गया नवमोध्याय नवम अध्याय इसमें कितने पद हुआ तीन पदे नवम अध्याय मिलकर लिखा इसका अर्था ने के पदा। पदा तो नभो मद्धायो। नभो मद्धायो। एक पद पद तो दो अलग अलग अर्थ नवमोध्याय नवमोध्याय एक पद दो पदे दो दो पदे दो हाँ अभी इसमें क्या नाम है राज विद्या राजगुह राज विद्या राज राजगुह विद्या में राजा राज विद्या राज गोपनीय में श्रेष्ठ अत्यंत गोपनीय विद्या जो पहले था क्या है नाडी द्वारा धारणा कह करके और ऐसी उपासना करके ब्रह्म प्राप्ति बताने से कहीं इसे संशय हो जाएगा क्या मोक्ष प्राप्ति ऐसे ही प्राप्त होता है मोक्ष की प्राप्ति होती ऐसे ध्यान करके ओंकार उंक, कह कर मरते समय मरेगा यहाँ मुर्धन में ध्यान करेगा मार्ग चिंतन करेगा ये मार्ग में जाएगा तो वह मोक्ष प्राप्त करेगा ऐसा है मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा अन्य प्रकार नहीं है <misterisation> ये संख्या की व्यावृति के लिए भगवान स्वयं ही प्रारंभ करेंगे जो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग हुआ जो उत्तरायण मार्ग मकर संक्रांति से शुरू होकर के दक्षिणायन तक छह महीना उसमें कोई मरेगा तो ब्राह्मणों को जाएगा और दक्षिणायन समय में मरेगा तो नहीं नहीं जाएगा पितरों को जाएगा यह अर्थय हुआ नहीं ये उत्तरायण जो काल है उत्तरायण अभिमान्य देवता लेना दक्षिणान्न अभिमान्य देवता लेना दक्षिणान में कोई यदि मर गया तो उपासना करने वाला जाएगा उत्तरायण मार्ग से जाएगा? जाएगा।, जाएगा? जाएगा। उत्तरायण में कोई मरा को पाप कर्म करने वाला इष्टापूर्द तथ्य नहीं किया वो किस मार्ग में जाएगा? कोई मार्ग नहीं दक्षिणाय भी नहीं जाएगा उत्तराणे में मरा दिन में मरा शुक्ल पक्ष में यदि इष्टापूर्जा तथ्य करने वाला हो किस मार्ग में जाएगा दक्षिणाय जाएगा इष्टापूर्ता तत्व करने पर दक्षिणा जाए। नहीं जाएगा उत्तरायण नहीं शुक्ल पक्ष उत्तरायण में मरा तो भी किस मार्ग में जाएगा दक्षिणायण क्योंकि काल के साथ संबंध नहीं तो इसे में शंका करते ही भीष्म पितामह में आकर के उत्तरायण की प्रतीक्षा करके रह गई उत्तरायण आने के बाद सरव समाप्त किया यदि काल अभिमान देवता था जिस समय उत्तरायण हुआ नहीं था मार्ग शर्मा से जल जुड़ता शुरू हुआ वह का सर फिर सर सज्जा में रह नहीं रह करके सर समाप्त तो करते इच्छा मृत्यु तो, अब चाहते तो क्यों प्रतीक्षा हुई यह समय शंका क्या हुई यदि काल नहीं लेकर के अभिमानी देवता कहेंगे तो दक्षिणायन समय में भी मरने पर जाते ब्रह्मण को प्राप्त करते काल प्रतीक्षा क्यों हुई दो कारण है एक तह पिता के बरसे इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी उसको दिखाने के लिए कि इच्छा मृत्यु हम चाहेंगे तो मरेंगे नहीं तो नहीं मरेंगे एक उसको रखा और दूसरा है ऐसे लोक में प्रसिद्ध प्रवाद है उत्तरायण मनुष्य अच्छा है प्रवाद है उसे प्रवाद इस लोक में मान्यता है इसके अनुसार उत्तरायंकार को क्योंकि इनके पास आमर्थ इच्छा मृत्यु तो उसके अनुसार थोड़ी देर रुके ये नहीं कि उसी समय समर्ज, जो मर जाते तो उनको सब्दति प्राप्त नहीं होती ये बात नहीं तो इच्छा मृत्यु वर प्राप्त इसको प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा हुई थी अभी राज विद्या राज्य की योग अपराह्न सायकाल सत्र में कहेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ ओम शांति शांति शांति